पूछते हैं कि मुझे ध्यान में प्रवेश करने में कितने साल लगे ध्यान में प्रवेश तो एक क्षण में हो जाता है हाँ दरवाजे के बाहर कितने ही जन्म घूम दरवाजे में तो प्रवेश तो एक ही क्षण में हो जाता क्षण भी ठीक नहीं क्योंकि तो क्षण भी काफी बड़ा है क्षण के भी हजार में हिस्से में हो जाता है वो भी ठीक नहीं क्योंकि क्षण का हजारवा हिस्सा भी टाइम का ही हिस्सा है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 अगर फिर वो आदमी सेंटर पर पहुंच जाए तो आप उससे पूछें कि सर्किल पर कितनी यात्रा करके तुम सेंटर पर पहुंचे तो वह आदमी क्या कहे वो आदमी कहे कि सर्किल पे तो बहुत यात्रा की लेकिन उससे पहुंचे नहीं वो तो सर्किल पे बहुत चले लेकिन उससे पहुंचे ही नहीं तो आप उससे पूछें कितने मील चल के पहुंचे वो कहे कि नहीं कितने ही मिल चले उससे पहुंचे नहीं चले तो बहुत लेकिन उससे पहुंचना न हुआ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 बड़ी मुश्किल का सवाल पूछते थे क्योंकि वहां तो समय न होगा इसलिए देरी का हिसाब कैसे लगेगा ये समझ में जैसा है कि समय जो है वो हमारे दुख से जुड़ा है आनंद में समय नहीं होता आप जितने दुख में है समय उतना बड़ा हो रात घर में कोई खाद पर पड़ा है मरने के लिए तो रात बहुत लंबी हो घड़ी में तो उतनी हो कैलेंडर में उतनी ही हो, लेकिन वो जो खाक के पास बैठा है जिसका प्रियज मर रहा है उसकी रात इतनी लंबी इतनी लंबी हो जाती कि कि लगता है चुकेगी चुकेगी। नहीं ये रात खत्म होगी कि नहीं होगी हो हो सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा ये रात कितनी लंबी होती चली जाए और घड़ी उतना ही कहती अब तब देखने वाले को लगेगा की घड़ी आज धीरे चलती या रुक गई कैलेंडर की पकड़ी उखड़ने के करीब आगे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 असल में समय और दुख एक ही चीज के दो नाम टाइम जो है वो दुख का ही नाम समय जो है वो दुख का ही नाम मानसिक अर्थों में समय ही दुख है और इसलिए हम कहते हैं आनंद समयातीत कालातीत बियड टाइम समय के बाहर तो जो समय के बाहर है उसे समय के द्वारा नहीं पाया जाता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 चक्कर में देवी लग जाए कि मंदिर के बाहर में घूम भीतर चले जाए लेकिन डर लगता है मंदिर के भीतर चाहे पता नहीं क्या हो। मंदिर के बाहर सब परिचित मित्र हैं, प्रिजन हैं, पत्नी है बेटा है घर है, द्वार दुकान मंदिर के बाहर सब अपना है और मंदिर में एक सर थे की वहाँ अकेले ही भीतर प्रवेश होता है दो आदमी दरवाजे से तुम जा नहीं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 अपने पद को लेकर भी प्रवेश नहीं हो सकते क्योंकि दो हो जाएंगे आप और आपका पद अपने नाम को लेकर भी प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि दो हो जाएंगे आप और आपका नाम वहाँ कुछ भी लेकर वहाँ को तो बिल्कुल टोटली नैतृत एकदम नम न और अकेले वहाँ प्रवेश करना पड़ा इसलिए हम बाहर घूमते हैं हम मंदिर के बाहर ही डेरा डाल देते हैं हम कहते हैं भगवान के पास ही जो तो कोई ज्यादा दूर तो नहीं लेकिन मंदिर के बाहर आप गज भर की दूरी पर हैं क्या हजार गज की दूरी पर हैं क्या हजार मील की दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता मंदिर के बाहर है तो बस बाहर और भीतर जाना हो तो एक क्षण के हजार में हिस्से में मैं कह रहा हूं ठीक नहीं है वो कहना बिना क्षण के भी भीतर भी प्रवेश हो आप पूछते हैं कि जो ज्ञान है वो निर्विचार अवस्था में ही रहता है और विचार में भी नहीं रहता है ज्ञान की उपलब्धि निर्विचार में होती है और उपलब्धि हो जाए तो वह हर अवस्था में रहता है फिर तो विचार की अवस्था में भी रहता है फिर तो उसे खोने का कोई उपाय नहीं लेकिन उपलब्धि निर्विचार में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 साई बाबा ने उससे कहा इतनी दूर क्यों आता है हम तो कई बार वहीं से निकलते हैं तब तू वहीं खिला दिया तो उसने कहा निकल कभी देखा नहीं तो साई ने कहा की जरा से देखना हम कई बार तेरे मंदिर के पास से तो निकलते हैं वहीं खिला दिया देना कल हम आ जाएंगे तू मकान कल उस हिंदू सन्यासी ने बना के खाना रखा देखता है देखता है देखता है वो आते नहीं आते नहीं आते नहीं वो घबड़ा गया दो बज गए तो उसने कहा कि बड़ी मुश्किल होगी वो भी भूखे होंगे मैं भी भूखा बैठा हूँ फिर वो थाली लेकर भागा साइन के पास पहुंचा सा तो हम राह दिखते आज आप आए उन्होंने कहा कि आज भी आया तो रोज आता हूं लेकिन तूने तो धुतकार दी कहा धुतकार सिर्फ कुत्ता आया तो साईन ने कहा कि वही मैं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 हम ध्यान के लिए बैठ फासले पर चले जाए दूर बैठ जाए ताकि लेट ना पड़े तो लेट भी सके और कोई बात नहीं करेगा चुपचाप हट जाए जिससे जहां ना हो हट जाए बातचीत नहीं बातचीत बिल्कुल नहीं करेगी कोई किसी को छूता हुआ ना बैठे दूर हट जाए और इधर कितनी जगह है कि कंजूसी ना करें जगह की न बीच में कोई आंखों ऊपर गिर जाए कुछ हो तो सब खराब होगा हट जाएं, दूर तो, शीघ्रता से बैठ जाए या लेट जाए जिससे जैसा करना हो वैसा कर आख बंद कर लें और जैसा मैं कहूं वैसा कर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 सिर्फ श्वास ही रह जाए सारी शक्ति लगा देंगे जितनी गहरी श्वास लेंगे छोड़ेंगे उतनी ही भीतर ऊर्जा के जगने की संभावना बढ़ेगी गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़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 पूरी शक्ति लड़ाएं सिर्फ श्वास लेने के एक यंत्र मात्र रह जाए एक धोकनी जो श्वास ले रही छोड़े एक एक रोआ कपने लगे पूरी गहरी श्वास लें गहरी श्वास हरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ गहरी श्वास लें गहरी श्वास ले, बस सांस लेने का एक यंत्र मात्र है। सारी शक्ति सारा ध्यान सांस लेने में मिला गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, और भीतर देखते रहें सांस भीतर गई सांस बाहर गई सांस भीतर गई सांस बाहर गई साक्षी रह जाए देखते रहें सांस भीतर जा रही सांस बाहर जा रही सारा ध्यान श्वास पर रखें और सारी शक्ति लगा अब मैं 10 मिनट के लिए चुप हो जा रहा हूं आप गहरी सांस लें गहरी श्वास छोड़ें और भीतर ध्यान पूर्वक देखते रहे श्वास आई सांस दे दूसरे की जरा भी फिक्र न करें अपनी फिक्र करें पूरी शक्ति लगा दें और दूसरे पर कोई ध्यान न दें, दूसरे से कोई संबंध नहीं लें, भी छोड़ें और भीतर देखते रहे श्वास भीतर गयी श्वास बार श्वास स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगी ये श्वास भी गई सांस बाहर पूरी शक्ति लगाएं ताकि जिससे मैं शक्ति का कुंड कह रहा हूं वहां से ऊर्जा उठने शुरू हो जाए ये पूरा वातावरण सांस लेता हुआ मालूम पड़ने लगे गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ और गहरी और गहरी और गहरी सारा व्यक्तित्व कब जाए तूफान की तरह गहरी श्वास लें गहरी श्वास लें और गहरी छोड़ गहरी श्वास लें और गेरी Gareth Swain, Gareth Swain, Gareth Swain, Gareth Swain. छोड़ें और भीतर देखते रहे श्वास आई श्वास गई श्वास आई श्वास गई पूरी शक्ति लगाए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 पूरी शक्ति लगा लगाए पूरी शक्ति लगा लगाते पूरी शक्ति लगा लगाए दूसरे सूत्र पर जाने के पहले पूरी शक्ति लगाएं गहरी से गहरी सांस लें और छोड़ सारा शरीर कब जाए सारी जड़ें कब जाए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 ताकत लगाएं अपने को रोके नहीं भीतर सोई हुई विद्युत के जागने के लिए जरूरी है गहरी श्वास में गहरी श्वास छोड़ें शरीर का रोआ रोआ जीवंत हो जाए शरीर का रोआ रोआ कपने लगे पूरी ताकत लगाएं, गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास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 पूरी शक्ति लगाए गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और और गरीब और गहरीब गहरी ऐसी गहरी सास ले गहरी ऐसी गहरी गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी गहरी स्वास गहरी स्वास अब दूसरा सूत्र जोड़ना है एक मिनट गहरी सांस लें ले गहरी स्वास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 गहरी सांस और गहरी सांस और गहरी सांस और गहरी सांस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 की कोई चिंता ना लें, जरा ना रोकें बस आप गहरी सांस लें और छोड़ें। छोड़ें शक्ति उठ रही है छोड़ें शरीर को गहरी सांस लें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 और छोड़ दें शरीर को जो होता है होने दें जरा भी संकोच नहीं जरा भी ना रोके दूसरे की फिक्र ना करें शरीर को छोड़े शक्ति जगेगी तो बहुत कुछ होगा रोना आ सकता शरीर कपेगा अंग हिलेंगे मुद्राएं बनेगी शरीर खड़ा हो सकता छोड़ दें जो होता है होने दें आप अकेले हैं और कोई नहीं छोड़ें गहरी श्वास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 जो होता है हों जरा भी नहीं रोकेंगे देखें कुछ मित्र रोक लेते हैं रोके मत छोड़ें पूरी शक्ति लगाएं और छोड़ें छोड़ें रोना है पूरे मन से रोएं, रोके नहीं आवाज निकलती है दबाए नहीं निकल जाने दे शरीर खड़ा होता है संभाले नहीं हो जाने दे नाचता है नाचने दे शरीर को पूरी तरह छोड़ दे तभी सोई हुई शक्ति अपना मार्ग बना सकती छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी, और गहरी, और गहरी। गह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 ताकस से पूछें भीतर सारे प्राणों में एक गूंज उठने लगे मैं कौन हूं गहरी सांस जारी रहे शरीर को जो होना है होने दें और पूछें मैं कौन हूं मैं कौन हूं एक दस मिनट पूरी शक्ति लगा लें फिर दस मिनट के बाद हम विश्राम करेंगे लगाएं पूरी शक्ति मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूँ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 मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं ये पूरा वातावरण पूछने लगे ये रेत के कण कण पूछने लगे ये आकाश ये वृक्ष ये सब पूछने लगे मैं कौन हूं पूरा वातावरण मैं कौन हूं से भर जाए मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं पूरी शक्ति लगाएं फिर विश्राम करना है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 मैं कौन हूं पूरी शक्ति लगाएं पांच मिनट ही बचे हैं पूरी शक्ति लगा दें मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं शरीर का रोआ रोआ पूछने लगे मैं कौन हूं हृदय की धड़कन धड़कन पूछने लगे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं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 आंधी उठा दे अब दो मिनट ही बचे हैं पूरी शक्ति लगाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ शरीर को जो होता है होने दें शक्ति पूरी लगा दें दो मिनट तूफान उठा दें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ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 मैं कौन हूँ मैं, हू? मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी शक्ति लगा दें मैं कौन हूँ फिर हम चौथे पर चले मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी शक्ति लगाए छोड़े मत जरा भी ना बचाए पूरी शक्ति लगाए गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास न कौन न कौन न कौन न कौन और अब सब दें चौथे सूत्र पर चले जाएं विश्राम में न पूछे न गहरी श्वास लें सब दें दस मिनट के लिए सिर्फ पड़े रह जाए जैसे मर गए जैसे सब छोड़ दस मिनट सिर्फ छोड़कर पड़े रह जाए उसकी प्रतीक्षा में छोड़ दें ना पूछे ना स्वास्थ्य गहरी ने बस पड़े रह जाए सागर का गर्जन सुनाई पड़े सुनते रहे हवाएं वृक्षों में आवाज करें सुनते रहे कोई पक्षी छोड़ करें सुनते रहे दस मिनट मर गए धीरे हाँ आप न खोलती हो तो दोनों न बने तो धीरे-धीरे और जल्दी कोई ना उठे झटके से ना उठे बहुत आज से उठे फिर भी किसी से उठते ना बने तो छोड़ के धीरे धीरे उठ के बैठे आ जिससे उठ तैनात में थोड़ी गहरी सांस ले फिर आहिस्था से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 और फिर अपनी जगह चला जाए और दो मिनट के बाद ना रोके